तो वो भी उसी तरह भगवान का नाम उसी तरह आजकल कथावाचक भी हो कर रहे हैं बस भगवान के नाम पे दे दो भगवान के नाम पे दे दो कर्मवान बनो। भगवान से कुछ हाफिल करना है क्योंकि मैंने बार बार कहा है मेरे द्वारा चिंतन दिया जाता है कि माता भक्ति आदि सजनी जगदंबा एक भी मुझ पर ऐसी कृपा न करे जिसकी पात्रता मुझ पर ना हो और हर कर्म की तरफ पहले मुझे पात्र बनाए इसलिए मैंने बार कहा कि यदि पूर्व का मेरा जीवन उन भविष्यक्ताओं के पुस्तकों में चुके चिंतन मैं इसलिए नहीं देना चाहता कि मैं अपने बारे में ही कहना चाहता हूं। क्योंकि कल मैंने जो चुनौती रखी थी उसके बारे में चिंता नहीं की उन भविष्यताओं की आज से हजारों वर्ष की पुस्तकों में कहीं ना कहीं वह वर्णित होगा कि इस काल परिस्थिति में किस व्यक्ति का जन्म होगा और किस क्षेत्र के कार्य करेगा अगर मैं चाहूँ तो कुल पूर्व जीवन की साधनाओं के फलोसरूप आप लोग को आशीर्वाद देता फिर रह सकता हूँ माने मुझे सामर्थ्य इतनी देर रखी है मगर मैंने बार कहा मैं कभी भी अपनी शक्ति सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करता वर्तमान में भी साधकों की तरह तपस्या की तरह एकांत में साधना रत रहता हूं और उसी तरह साधना लिए फलीभूत करने के लिए कार्य करता हूं जो मैं चेतना तरंगों की बात कह रहा था मेरे साधना कच्छ जो बच्चे मुझसे शिष्य भाव जुड़ी उनको भी मैं अनुमति नहीं देता कभी कभार साल दो साल में, में मेरे साधना कच्छ में कभी बार जाने की अनुमति मिलती हूं मैं स्वतः वहां पर पहुंचा खुद लगा लेता हूँ क्योंकि शिष्यों से मैं अपनी सेवाएं सतह नहीं कराता मेरे शिशु को मैं जनकल्याणकारी कार्यो में अधिक से अधिक रत रख रखता हूँ उस कमरे का पोछर मैं सतह करा लेता हूँ पैर मुझे दबाने का शौक नहीं रहता कि मैं अपने कपड़े धुआं जितना मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं और जो एक दो शिष्य रहते हो सकता पड़ी अगर वो न कर सके तो शिशु एक दो शिशु द्वारा कल दिया जाता मगर मेरा वो लक्ष्य नहीं रहता कि मैं शिशु से अपनी सेवाएं कराऊँ मेरा लक्ष्य रहता है कि अगर तुम मेरे वास्तविक शिशु तो मेरे सेवक बनो शिष्य बनो मगर कार्य करो जनहित का जन कल्याणीकारी कार्यों में आप अपने आप को लगाओ और उन चेत्र तरंगों का लाभ भी प्राप्त होता है चेतनावान गुरु यदि उनके नजदीक चेतना कोई भी रहता है, तो भी चेतना धीर चला जाता है जिसे आप, आप लोग चाहते हैं जहां बात आती है कि वास्तव में यदि तुम सत्य का संघ कर रहे हो तो मैं कुछ बोलूँ या ना बोलूंगा तुम मेरे सामने बैठे भी रहो तो भी तुम्हारे जीवन में कुछ, कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा जब तुम इस स्थान पर उठ करके जाओगे यही ब्रजपाल चौहान आज से तेरह चौदह वर्षो से तो मेरे साथ ही रह रहा है पशुओं के, के, के साथ रहने लगे पशुओं तो के समान ही क्रिया करने लगेगा, लगे, तो लगेगा। निश्चित संस्कार होते हैं संस्कारों के फलस्वरूप अनेकों प्रकार के लोग भटकते हैं कि चिंतन होते किसी न किसी साधु संत की सन्यासी के शरण में चले जाते हैं और यदि उनके अंदर पात्रता नहीं है तो आपके अंदर की भी पात्रता घटती चली जाती है यह बजाज चौहान जहां बैठता था एक मिनट नहीं होता था नींद आने लगती थी 24 घंटे में साल 17-18 घंटे आलस्य से घिरा रहता था अब आलस्य का परिणाम धीरे धीरे हुआ, हुआ कि कुछ ऐसी घातक बीमारी आ गई कि जिन बीमारियों का फलस्वरूप दो तीन बार मृत्यु के अंतिम कगार तक यही व्यक्ति पहुंचा है जो सामने आपका कैमरा खींचना आपके सामने खड़ा है मेरा सबसे नजदीकी प्री है ऐसा नहीं मैं उसकी सेवाएं अपनी करा रहा हूं उन धर्मगुरुओं के पास रह रहा था बीमारियों से ग्रसित हो गया 24 घंटे में 18 घंटे आलस से, से रहता था जब क्योंकि क्योंकि उसके पहले मेरा, जिस तरह आप कहा जाता है कि गुरु अपने को स्वतः तलाश लेते हैं मगर शिष्य में शिष्यत्व तो हो यदि आपके अंदर पात्रता है पूर्व जीवन के योग संस्कार हैं, तो गुरु बढ़ करके कहीं ना कहीं से आपको खींच लेगा और वही क्रियाएं ब्रजपाल चौहान और मेरे बीच हुई कुछ ऐसे संपर्क हुए और वो बढ़कर के आया उस दूसरी संस्थाओं और यहां पर जबकि उस समय तो मैं और सामान्य सा जीवन जीता था मगर वो वैभव वाली संस्था थी अपने आप को सब कुछ करवा कर पाने में सामर्थवान कहते थे मगर फिर भी खींच करके कहीं ना कहीं बात हो चुके सत्य अंदर बैठा था उस सत्य ने सत्य को पहचाना मेरे पास भी आया जब आता था तो मैं तत्काल चूंकि वहां भी जिस संस्था में रहा करता था स्वभाव को बिना करता था और उन गुरुजरों के सबसे नजदीक रहता था उनकी गाड़ी चलाया करता था मेरे पास भी आया मेरी भी गाड़ी चलाना शुरू कर दिया शिष्यों ने कहा गुरुदेव जी ये तो आपको मार डालेगा गुरुदेव जी निश्चित मान लीजिए कि उस संस्था से आपके पास आपको मारने के लिए आ चुके जो मैं आज भाषा बोल रहा हूँ वह भाषा तेरह चौदह साल पंद्रह साल पहले भी मेरी थी पंद्रह साल पहले भी मेरी चुनौती पूछ चुकी है निश्चित था कि दुर्भाग्य की मेरे साथ बुद्धिजीवी वर्ग का समाज उन विचारधाराओं को पकड़ नहीं सका उस आवाज को अपनी आवाज नहीं बना सका जो सत्य की आवाज थी अनथा आवाज सात विश्व कोने कोने में गूंज रही होती और आज देश का मान सम्मान बढ़ रहा होता लोग लाभान्वित हो रहे होते आज लाखों करोड़ों नहीं अरबों लोग नशा मुक्त जीवन जी रहे होते क्योंकि मेरी चेतना तरंगें वहां तक पहुंच ही होती क्योंकि यदि एक बुद्धिजीवी वर्ग का समाज एक राजनीति से जुड़ा व्यक्ति एक समाज सेवक यदि वह चिंतन पकड़ ले तो लाखों करोड़ों का कल्याण कर सकता है मैं तो एकांत साधन में सदैव रहना चाहता था अब बार बार आज भी आह्वान करता हूं मैं संस्थाओं का विरोध नहीं करता कि जो संस्थाएं आज भी पढ़कर के तो आ जाए तो मैं कह रहा हूं एक बार भी मैं समाज के बीच अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा एकांत मुड़कर मां के चोड़ों में बैठ जाऊंगा और अखंड साधना में रत रहूंगा मगर मैं जो कहता जाऊं समाज के बीच करते जाएं अपने आप को आपको मगर समाज में परिवर्तन तो लाएं जब आया तो उस समय लोगों ने कहा गुरुदेव जी निश्चित उनका दूत है उनका सीआईडी आपके पास आया है आप तो हर आदमी कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट करके आपको मार देगा मैंने कहा यह तुम्हारी समझ है गुरु जानता कौन मेरा शिष्य कौन मुझे मारने आया है या कौन क्या पाने आया है मैंने कहा अगर मुझे मृत्यु भी आएगी तो एक शिष्य मेरे साथ जाएगा ऐसे शिष्यों के साथ मृत्यु भी हफ्ते हफ्ते स्वीकार करने में गुरुओं को कोई वेदना नहीं होती गुरु तो है ही शिष्यों के लिए जो मेरा सबसे के शिष्य से कहा जाएगा वो तुम्हें मारने के लिए आया है निश्चित रूप से जब यह गाड़ी चलाता था मैं चेत्रा तिरंगों की बात कर रहा हूं तुम सामने देख रहा जो व्यक्ति कई बार एकदम हड्डियों के ढांचे में बदल गया है दस दस दिन तक बिस्तर से करवट लेना मुश्किल हो गया और मुझसे कहने लगा था गुरुदेव जी मृत्यु दे दीजिए मैं कष्ट सह नहीं सकता मगर धीरे धीरे परिवर्तन आया चक्र परिवर्तन का तरंगे मेरी कार करती चली गई मैंने कहा जिस तरह तरंगों की बात कह रहा हूं कि चेतना तरंगों के यदि हम सत्संग करते जिस तरह आज भी आप मेरे सामने बैठे जो मैं चेतना तरंगों की बात कह रहा हूं प्रमाण सामने कह रहा हूं कि प्रमाण आप इसी को जानते उसके परिजन परिवार के भी माता वगैरह आए होंगे शायद वो भी कुछ समय मिल पाया हो चूंकि मेरे पास ही रह रहा है रहता है उनके परिजनों से भी पूछे क्या उन तकलीफों को उसने भोगा कि नहीं भोगा? कि जीवन में तीन चार बार मृत्यु के अंतिम कगार तक गया, वह सोचने लगा तो मैं कल का सूरज देख पाऊंगा या नहीं देख पाऊंगा मगर मेरे नजदीक आता गया गाड़ी चलाता था तो या चार घंटे की ड्राइविंग होती थी तो तीन घंटे सोता था हाफ में स्टेयरिंग उसकी रहती थी गाड़ी बस मां भरोसे चलती थी क्योंकि मैं अगर यह कह दूंगी तो फिर आप लोग शब्द को संबोधन कर देते तो माँ शब्द से अगर भ्रांति न पैदा हो तो बार बार कह रहा हूँ कि बस लो मां की कृपा चलती थी सोता रहता था गाड़ी चलती रहती थी वो भी समझने के चिंतन है कि क्या सोता हुआ व्यक्ति कोई गाड़ी चला सकता है मगर चेतना तिरंगे साथ में कोई चेतना महान गुरु बैठा हो तो सब कुछ संभव है बगैर स्टेयरिंग पकड़े हुए भी गाड़ी चल सकती है भगवान की धीरे धीरे परिवर्तन आता चला गया आज वही व्यक्ति जो सत्रह अठारह घंटे सोता था आज कार्यम चुके लोगों को लगता हुआ बस गुरु जी के नजदीक रहता है सत्रह सत्रह अठारह अठारह घंटे कार्य करता है आलाफ से नजर न आएगा केवल उसको जानकारी हो गुरु जी का यह कार्य जनहित में करना जरूरी है रात रात भर भी जगेगा कोई परेशानी उसको महसूस नहीं होगी आंशिक रूप से दस पांच प्रतिशत शरीर कमजोरी रहती है उसको पूर्व में घातक बीमारियों तक पहुंचा मगर फिर भी उसको इस चीज का एहसाफ नहीं रहता कार्य सामने हो अठारह अठारह सत्रह सत्रह अठारह अठारह घंटे कार्य करने में कभी अपने आप को पीछे नहीं हटा इस तरह मेरे आश्रम में रहने वाले आने कोशिश है किसको गिनाओ उस समाज के बीच भी, भी मेरे अनेकों सिर्फ ऐसे कार्यकर्ता है जो कहीं ना कहीं चेतना तरंगों का लाभ मिला है व्यवस्थाओं में दिन रात कार्यो में रथ है मगर निश्चित है वही विचारधारा सब लोगों के अंदर आ जा तो चेतना तरंगे जिस तरह उसे मिल सकती है उस तरह आपको भी मिल सकती है चूंकि मैंने बार कहा उसको मैंने धन दौलत के भलत नहीं दिया करोड़ों मुझे समर्पित किया हो इसलिए मैंने उसके चेतना तरंगों का लाभ दिया है उन चेत्रों का लाभ आप भी प्राप्त कर सके मगर वास्तव में बीच न मौजूद हो उसी को तलाश लो बुद्धिजीवी वर्गो समाज से इसीलिए कहता हूं कि एक आवाज तो उठाओ तो हो और तलाश हर धर्म में होनी चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में होना चाहिए कि क्या हमारे धर्म में धर्म में सत्यता है ग्रंथों में सत्यता है मगर धर्म ग्रंथों के हमारे बीच की जो कड़ी हमें अदृश्य जगत से संबंध जोड़ने की बात कहते हैं कि हम देवी देवताओं की कृपा आपको दिला देंगे हमारा आशीर्वाद आपके लिए फलीभूत होगा वह संबंध जोड़े हुए कितने योगी समाज के बीच है। हर काल में कोई ना कोई एक चेतनावान महापुरुष होता है और अनेकों कुछ मैं आइए नहीं रहा कि आज मगर कुछ आज भी समाज में और ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी सामर्थ्य काफी कुछ है मगर काफ़ी कुछ का तात्पर्य उस परम अवस्था तक में प्राप्त होने में आप के नीचे कहीं ना कहीं कुछ बिंदु जुड़े हुए हैं क्योंकि मैं अगर उन संस्थाओं का नाम लूँ तो कल को उनको आज बड़ी वैभवशाली कुछ ऐसी संस्थाएं हैं उनके संचालकों संचालकों के पास किसी में कहीं काफ़ी कुछ सामर्थ मगर फिर भी कह रहा हूँ कहीं कहीं वो बीच में अटके हुए हैं ध्यान लगाने के ऊपर के और चिंतन खिंच जाएगा सब कुछ एक तृप्त का एहसास कराते हैं चूँकि मैंने इसीलिए कहा था चूंकि अगर जब मैं कह देता हूँ तो लोगों को बड़ा भ्रांति आ जाती है वास्तों में एक यह काल ऐसा है कि यह शरीर यहां उपस्थित है अगर वास्तव में अपनी पूर्ण कुंडली चेतना को जागृत करना चाहते तो एक आम मनुष्य उनमें ज्यादा पात्रता है कहीं ना कहीं हमको हम नजदीक हैं मगर आज तक हम प्रग सत्ता के दर्शन नहीं कर सके अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर सके अपने अंदर के पूरे तप्त का आनंद का पान नहीं कर सके तो यदि अहंकार थोड़ा सा नीचे गिरा सके चूंकि अहंकार मुझे नहीं है अहंकार किसे बुद्धिजीवी वर्ग को समाज को और मीडिया को समझने की जरूरत है कि वो बढ़कर के यदि आए तो सम्मान में उन्हें वह ज्ञान वह मार्ग दिला सकता हूं और कम से कम समय में उन्हें चेतनावान बना सकता हूँ भगवान ने की जय तभी हमारे पवित्र तीर्थों की रक्षा होगी अनथा स्नान करने जायेंगे प्रयाग का मेला लगा मैं प्रयाग का मेला जैसा मैं कभी वहां जाना पसंद नहीं करता क्योंकि तीर्थों को मैं इतना सम्मान करता हूँ मैं सतह कह रहा हूँ उनके लिए मैं सतह व्यथित रहता हूँ मगर जिस समय प्रयाग में कुंभ में, में मेला लग एक से एक धूर्तों का साम्राज्य लगता है धूर्त शब्द इसलिए संबोधित कर रहा हूं कि उस पवित्र स्थल को भी अपवित्र किया करते हैं कोई गांजा चढ़ा रहा है कोई फिल्म चढ़ा रहा है कोई नंग धड़ंग टहल रहा है साधना तपस्या कुछ है नहीं बस कपड़े उतार लिए हम नागा संत सन्यासी बन गए नागा संघ सन्यासी जब जो बनते थे उनके सामने मजबूरी थी कि साधना तपस्या करते थे एकांत में साधना रत रहते थे वस्त्र मिले नहीं साधना रत रहे जैसे रहे वैसे रहे समाज में जंगलों में भटक रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं था कि हमारे सामने वस्त्र है या नहीं जो है उनसे अपने गुजारा करा लिया समाज के बीच कभी एकांत बार निकल गए उनकी मजबूरी थी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे फिर भी अधिकांश रात में वो रास्ता तय किया करते थे मगर आज तो बिल्कुल सब कुछ अपने हाथ में कमंडल ले लेंगे अपना आसन ले लेंगे कौन मेरा शिष्य है गांजा चिलिम मेरे पास है कि नहीं मेरा टेंट लगा है कि नहीं लगा गंगा में जो स्नान करने जा रहा हूं यहां तक कि दुर्भाग्य है ऐसे शब्दों को संबोधन नहीं करना चाहिए उनको गंगा भी गटर नजर आने लगती है क्या अपने माँ को भी कोई बेस्या कहेगा ये गंगा का एक अपमान है कि गंगा के साथ गटर शब्द संबोधित करना उनको नहाने में थोड़ी सी गंदगी लग गई तो गंगा उन्हें गटर नजर आने लगी अब बाकी तीन दिन उनको गंगा गटर नहीं नजर आती तीन दिन नहीं देखेंगे कि गंगा की मैं जितना कचरा जा रहा हूं उसके हम प्रयास करें पहले नहाने में हमें लग गया तो याद आया तो जो पहले वहां की पवित्रता छोड़ दो वह पवित्र स्थल में उनका भी सम्मान करता हूं मगर मैंने कहा जो मैं इस तरह के स्थानों में नहीं जाता क्योंकि वहां का वातावरण एक दूसरा होता है निन्यानवे नौ अगर हजार में नौ संस्थाएं केवल धन वहां से खींचने की एक से चूंकि वहां एक से धनवान लोग जाते हैं बस कोई गजेड़ियों को पैसा चढ़ाया चला उनको लगता दान। दान है पूरा प्रशासन से नागा, नागा भी हो तो उस क्षेत्र में बड़ो में तुम्हारा सम्मान करता हूं मगर समाज के बीच अगर आओ तो कुछ मर्यादाओं का पालन करो हम जिस काल परिस्थिति में जीते हैं उस काल परिस्थिति के आधार पर हमको अपने जीवन को ढालना चाहिए नहीं केवल कपड़े उतार देने से ज्ञान नहीं पैदा होता सब कुछ वैभव लिए हो अगर एक लंगोटी लगा लो तुम्हारे लिए माया मोह नहीं लपट जाएगी योगी तो वह होता है जो वैभव के भंडार में रहकर भी अपने आप को वैराग्य के साथ जोड़ करके रखे त्याग हो उसके जीवन में सब कुछ वैभव फैला पड़ा हो आज यानी को अपने आप को ब्रह्मचारी कहेंगे मैं ब्रह्मचारी हूं ब्रह्मचारी के असामर्थ होती है ब्रह्मचारी के असामर्थ होती है भगवान के महाब्रह्मचारी थे वास्तव में ब्रह्मचारी के चुके ये बड़ा विस्तार का चिंतन है उसका तो चिंता जो अपने आपको ब्रह्मचारी कहते हैं उन्होंने शादी संबंध तो नहीं स्थापित किया होगा मगर कभी भी चाहे बड़े बड़े योगाचार हो बड़े बड़े धर्माचार हो उनके साथ अगर दुर्भाग्यवश घर से भगोड़े होकर के भग गए दान दक्षिणा भीख मांग मांग के खाते रहे शादी किसी ने की नहीं किसी लड़की ने पसंद किया नहीं शादी हुई नहीं हुई अंगूर नहीं मिले तो खट्टे आज अपने आपको ब्रह्मचारी कह दिया बस ब्रह्मचारी की बड़ी बड़ी शक्ति होती है और अपने प्रवचनों में पति-पत्नी के संबंधों का ज्ञान लोगों को बहुत जीवन में रहता हुआ ज्ञान आप आपको, आपको दे देंगे ब्रह्मचार्य मन बचन और कर्म से होता है वो तो कर्म पक्ष तो हो सकता है उससे दूर है मगर मानसिक तृप्ति लेते रहते हैं चाहे जिनको देखो आजकल तो ट्वेल्थ कुछ चैनल अनेकों तीन चार ऐसे चैनल है मैं किसी एक चैनल का क्या नाम लूं? क्योंकि जी जागरण के माध्यम से प्रसारण यहाँ का चल रहा है जी जागरण है आस्था है संस्कार है कई ऐसे दो तीन चैनल है जिनको कभी आप खोल के देखा करें उनको आप देखो उनसे कुछ अच्छाइयां भी मिल जाएंगी मगर समाज को किस तरह से लूटा जा रहा है उनका विज्ञान उनको वहीं पर मिल जाएगा उन्ही चैनलों में मिल जाएगा जिस तरह दूसरे चैनल देख दो उनको भी खोलो खोला करो देखा करो तलाशो कि किस तरह साधुसी अपने चिंतन प्रवचन देते हैं और उनका बाकी का जीवन कैसा है आप तो किस तरह के उपदेश देते हैं और खुद के कार्य कैसे करते हैं ब्रह्मचर्य की बात करेंगे मैं ब्रह्मचारी हूं मैं ब्रह्मचर हूं ब्रह्मचारी के रहने और 24 घंटे पचपत्नी के संबंधों की बात करेंगे योग और भोग की बात करेंगे क्या गुस्से कहता है निगाहें तो वो होती है कि मैंने बार कहा विज्ञान के सामने अगर उनके साथ चार निर्वस्त महिलाएं बैठा दी जो मैं चिंतन विचार की वजह से दे रहा हूं या कम वस्तु समाज यही कर रहा है तो उनके उनके शरीर में क्या स्थिति परिवर्तन आएगी यह विज्ञान तलाश सकता है मगर एक योगी कह रहा है कि मेरे सामने सब कुछ निर्वस्त्र हो मगर मेरे निगाहों में भी कहीं अंश मात्र फर्क नहीं आ सकता क्योंकि जहां पर मां की निगाहें बैठी होती हैं वहां पर अंश सच्चा योगी वो होता है सच्चा ब्रह्मचारी वह होता है यदि ब्रह्मचर्य की शक्ति भी किसी को देखना है तो मैं कह रहा हूं मैं ग्रहस्थ में रहता हुआ ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं चूंकि ग्रहस्थ का ही एक ब्रह्मचर्य होता है एक मर्यादाएं हैं ज्ञान इन मंचों से नहीं मैं कभी ना कभी के माध्यम दूगा कि गृहस्थ को किस तरह का जीवन जीना चाहिए जहां वह परंपरा की परंपरा को भी कायम रख सकता है और अपने ब्रह्मचर्य को भी कायम रख सकता है उसके अंदर ज्यादा शक्ति सामर्थ ब्रह्मचर्य की आ सकती है अन्यथा तो भटका मे मैं चीज मैंने बाहर कहा कि लंगोटी लगाने में मायामो हो गई हमारे कौन शिष्य कहाँ रह रहे इसका सब उनको ज्ञान है अपने शिष्यों के घर में ही डेरा डालेंगे जाकर चार चार मोबाइल फोन काले में लटकाए हो उनको देखे चैनल में कई बार चीजें दिखाई दे जाती कुछ देर देखा मैं भी देख लेता हूँ लोग कहते हैं गुरु जी की आप टीवी देखते हैं मैं भी देखता हूं। क्योंकि मैं सब कुछ देखता हुआ अपने उस उसके शतक चढ़ों में रत रहता हूं। मुझे जो अच्छाई लगती है एक लगता है ये चीज उसको भी समझने का प्रयास कर लेता हूं देखता हूं तभी तो आप लोग कह रहा हूं शायद नहीं देख रहा होता तो इस तरह की बातें भी नहीं कह रहा होता मगर कुछ बहुत देर मैं भी बैठ रहता हूं देखता हूं मगर उसे मेरे जीव में कोई फर्क नहीं पड़ता मैं देखता हूँ कि समाज किस तरह पतन के मार्ग में जा रहा है वर्तमान में शायद रावण के राज्य में कुछ नहीं होता था जिस तरह वर्तमान समाज में प्रजातंत्र में आज हो रहा है आज भी तो उस तरह राक्षसी पर्वत के लोग हैं देवत प्रोत के वह लोग हैं जो मंदिरों में जाते हैं अपने घरों में जाते हैं घर में सुख शांत से बैठते हैं अपने बच्चों के साथ सतमार्ग की बातें करते हैं एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं वह सतमार्ग देवत का मार्ग है और एक मार्ग वह है जो बियर बारों में देखो शराब पी रहे हैं उनकी महफिलें जबती रात को दस बजे ग्यारह बजे के बाद और सुबह तीन चार बजे तक चलती है ये भी राक्षसों के जमाने में और क्या होता था कि शराब फुलती थी नाच गाना होता था नगाले बज रहे समाज मर रहा है क्या हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं उनको शराब पी रहे वही आज भी राष्ट्रीय फर्क थोड़ा हो गया है राक्षस देखने में दूसरी प्रकार के लगते थे आजकल के राक्ष के लोग अनेकों ऐसे धन कुमेरों के बच्चे होंगे उन एक एक दिन में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लुटा देते एक दूसरे को प्रेजेंट कर रहे हैं तीन दिन चार चार लाख की कार्य दस दस बीस बीस पच्चीस लाख की कार्य प्रेजेंट कर रहे हैं अरे जिनके पास सब कुछ भरा है उनको तुम सद्भावना प्रेजेंट करो उतना ही पर्याप्त है एक बार वही तीन चार करोड़ तुम एक गाँव में लेकर के चले जाओ गाँव के लोग तुम्हें भगवान के समान पूजेंगे बोलो भगवान की उस का पूरा कल्याण हो जाएगा। समाज सब जिसके पास जो सामर्थ्य है जितना अपने लिए उपयोगी है उसका उपयोग करें जितना जरूरी है उसका संचय भी कर ले मगर राष्ट्रीय प्रवृत्ति में तो ना बढ़े समाज मर रहा है लोग भूखों मर रहे हैं एक वस्त्र नहीं पहनने का सुबह बच्चे को क्या खिलाएंगे इस महीने बच्चे की फीस हम कहा से जमा करेंगे उन समाज के बेदनाओं को सोचो समझो वो समाज हमारे बीच रह रहा है और अगर मैं कह दू पचहत्तर प्रतिशत समाज ऐसा रह रहा है उस पचहत्तर प्रतिशत समाज हमें नजर नहीं आता हमारी आंखों में इतना बड़ा पर्दा पड़ चुका है वो महफिल रात में जब है बियर चल रही है नाच चल रहा है कुल लोग पूरे समाज को गुमराह कर रहे हैं कैलेंडर बनाए जाते हैं ये जनवरी का कैलेंडर है फरवरी का कैलेंडर है मार्च का कैलेंडर उन्हें देखो और वासना पैदा करो अपने शरीर के अंदर कानून एक समान कहते कहा है मगर मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में कानून एक समान है नहीं हमारे संविधान में बहुत कुछ झोल है मैं संविधान का आदर मान सम्मान करता हूँ मगर कानून अमीर के लिए कुछ दूसरा है गरीब के लिए कुछ दूसरा है एक चौराहे पे अगर कोई एक निर्वस्थ होकर एक कपड़ा पहन पहनकर उठाकर बंद कर देंगे इस तरह कार्य कर रहे तो इसलिए हमने उठा के बंद कर दिया कोई सार्वजनिक तौर पर किसी का चुम्बन ले ले हो सकता है इसलिए उठा के बंद कर दे मगर क्या उनको उठा करके बंद करेंगे जो कैलेंडर बनाते हैं क्या इसमें कोई जनहित याचिका कोई दायर करने का सामर्थ्य नहीं रखता कैलेंडरों का प्रसारण किया जाता है बड़े बड़े चैनल प्रसारण करते हैं को समाज की आवाज उठाने के लिए हो सकता है आप टीवी खोलो कोई ना कोई वासनात्मक क्रियाएं चल रही होंगी समाज को हम मोड़ सकते हैं दिशा दे सकते हैं अरे ऐसे कैलेंडर बनाने वाले धूपों को तो हमें समाज से खदे देने की क्षमता हासिल करना चाहिए भगवान ने की जाए वह करोड़ों तुम्हारे चैनलों में क्यों ना दे ऐसे लोगों का चीजों का विज्ञापन नहीं करना चाहिए विज्ञापन करने के लिए बहुत कुछ है उन चीजों का विज्ञापन करो जिससे समाज का हित हो तुम नंबर वन सदा बने रहोगे। आवाज तो उठाओ गरीबों की हर क्षेत्र के संपादक नियुक्त होंगे ये राजनीतिक संपादक है सामाजिक संपादक है ये, ये उद्योगपतियों से धन घसीटके लाने वाले संपादक है ये सभी क्षेत्रों के संपादक नियुक्त होंगे गरीबों को मैं सभी समाचार पत्रों से मीडिया से जानना चाहूंगा कि क्या गरीबों का भी कोई संपादक नियुक्त किया जाता है क्या गरीबों की भी आवाज उठाने के लिए जिस तरह नेताओं हर बड़े बड़े नेता उद्योगपतियों के दरवाजे पे वो कब विदेश से आ रहे हैं चार चार कैमरा लिए चार चार घंटे खड़े रह जाएंगे मगर क्या कभी देखा जाता है कि आज रात कौन पड़ के भूखा से रहा है बगैर भोजन के उसके दरवाजे पर भी कोई कैमरा जाता है वह दिशा के गई, भारतवर्ष भारत धन वैभव की कभी कमी नहीं रहेगी भगवान ने की जय हम लोगों का विचार मोड़े तो गरीबों की ओर सदभावपूर्ण वातावरण मोड़ने की दिशा तो मोड़े मगर जहां देखो वही पर पैसा आ जाए निश्चित चल नहीं सकता चुकी है अलग मगर कम से कम मैं कह रहा हूं कि 75 तो वैसे कार्य सभी को धर्म क्षेत्र से जुड़े समाज सेवा से से तो हिंदुस्तान की आवाज को उठाएं जो पचहत्तर प्रतिशत समाज उसकी आवाज को उठाए हमें तो चंद लोगों की आवाज को उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए और मैंने बार बार कहा है पूर्व में चिंतन दिया है कभी भविष्य में कोई ऐसा चैनल सामने खड़ा होता है आगे तो आए मैं ऊर्जात्मक शक्ति के, के माध्यम से अपना लक्ष्य निर्धारित कर दे मैं उस लक्ष्य से कई गुना ज्यादा उसे आगे बढ़ा दूंगा मगर वो 75 वो समाज की आवाज को उठाए मीडिया चाहे तो ऐसा जन आंदोलन खड़ा कर सकता है कि समाज में इतना बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है जिसकी समाज ने कल्पना भी नहीं की है हिंदुस्तान हमारा धर्मधुरी बन सकता है चेतनावानों का देश बन सकता है हिंदू धर्म नहीं आने को धर्म एक सदभावनापूर्ण वातावरण में जुड़ सकते हैं मगर जब दंगे फैलेंगे तो आपसी समाज की बातें की जाएंगी सभी टीवी चैनलों में विज्ञापन उसी तरह के चलने लगेंगे सद्भावना बनाओ सद्भावना अब बाकी समय सद्भावना क्या मर जाती है बाकी समय सद्भावना कहाँ चली जाती है फिर प्रधानमंत्री भी बोलेंगे राष्ट्रपति भी बोलेंगे एक मंत्री भी बोलेंगे बाकी समय कहाँ चले जाते हुए बाकी समय वो क्यों नहीं हर घंटे पे कोई ना कोई ऐसा प्रसारण चलता है कि जहां सद्भावना का चिंतन सभी जगह चल रहे हो उनमें क्यों पैसा खर्च किया जाता शराब के ठेके गवर्नमेंट ही उठाती है और कहती शराब मत पियो एक शराब पी के कोई जाता उसको थाने में उठाकर बंद कर दिया जाता है तो भाई शराब के ठेके क्यों उठाते हो क्यों तो नहीं समाज को कहते हो कि भूखों मर जाओ मगर यदि सरकार को कर्ज लेना पड़ जाए तो कर्ज ले ले मगर शराब शराब के ठेकों से पैसा लेकर के जनहित के कार्य न करे इतनी सोच बन गई है इतना विवेक समाज का नहीं जागृत होता हर व्यक्ति कहता है मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं नेताओं के लिए क्या मजबूरी है